सार अध्याय दो। तदानिम विश्व तदनीमेतौ दिक्वात दिखवाद वरुण क्रमात् क्रमात् आदि शब्द स्पर्श रूप रस पंचक्र अग्नि अग्निंद्र उपेन्द्र यम प्रजापति क्रमांत्रि वाक् आदिंद्रि पंचक क्र वचन आदान गमन विसर्ग आनंद चंद्र चतुर्मुख शंकर चुर्मुखशंकर अच्त क्रमांत्रि मनोबुद्धि अहंकार आखेन आख्यन चतुष्केन क्रम संकल्प निश्चय अहंकार्य चैतान च एतान स्थूल विषयान अनुभवतः जागरित स्थानों बज्ञ इत्यादि श्रुते इस जागृत अवस्था में विश्व स्थूल व्यष्टिचैतन्य तथा वैश्वानर स्थूल समष्टि चैतन्य दोनों ही दिशा वायु सूर्य वरुण तथा अश्विनी कुमार नामक देवताओं द्वारा नियंत्रित होकर कर्ण आदि त्वचा चक्षु जिह्वा तथा भ्राण पांच ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का अनुभव करते हैं और प्रजापति आदि अग्नि इंद्र विष्णु यम तथा प्रजापति देवताओं के द्वारा नियंत्रित होकर क्रमशः वाक आदि हस्त, पाद, पायु तथा उपस्थ पांच कर्मेंद्रियों से क्रमशः वचन ग्रहण गमन उत्सर्जन तथा आनंद का अनुभव करते हैं और चंद्रमा अंतर्मुख ब्रह्मा शंकर तथा अच्त विष्णु नामक देवताओं से नियंत्रित होकर क्रमशः मन बुद्धि अहंकार चित्त नामक चार अंत इंद्रियों के द्वारा क्रमशः संकल्प निश्चय अहंकारण तथा स्मृति चिंतन का अनुभव भोग करते हैं ये सभी अनुभव स्थूल विषयों के होते हैं जागृत अवस्था में जो बाह्य जगत का अनुभव करता है आदि श्रुतियों में यही कहा गया है अनयोह स्थूल तत उपहित व्यि समोर तत्पहितश्वैश्वानोर च वनवृक्षवत्त तत तदवचिन्न आकाशवत् जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंब आकाशवत्ववत अभेदः यहाँ भी स्थूल व्यि तथा समष्टि में एवं उपाधियों से आवृत विश्व तथा वैश्वानर में वन तथा वृक्ष के समान एवं उन दोनों से सीमित आकाश के समान और जलाशय तथा जल एवं उनमें प्रतिबिंबित आकाश के समान ही पूर्ववत अभेद है एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंच उत्पत्ति ही इस प्रकार पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल प्रपंच जगत की उत्पत्ति हुई है अध्यारोप की सीमा एक स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मण प्रपंचा नाम ही, एको महान प्रपंचो भवति, यथा अवांतर वना नाम ही, एकम यहां समि एक महद्व अवालाशयाना समि एको महान जलाशय जैसे अलग अलग वनों की समष्टि से एक महावन होता है अथवा जैसे अलग अलग जलाशयों की समष्टि से एक महाजलाशय बनता है वैसे ही इन स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचों जगतों की समष्टि से भी एक महाप्रपंच ब्रह्मांड बनता है एक उपहितम उपहित वैश्वानर आदि ईश्वर पर्यतम चैतन्यम अपि अवांतर वन अवच्छिन्न आकाशवत् अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंब आकाशवत् च एकम एव जैसे अलग अलग वनों से आच्छादित आकाश तथा अलग अलग जलाशयों में प्रतिबिंबित आकाश एक ही है वैसे ही वैश्वानर आदि स्थूल समष्टि से लेकर ईश्वर कारण समष्टि तक का उपाधियुक्त चैतन्य भी एक ही है आभ्याम महाप्रपंच तद उपहित चैतन्याभ्याम तप्त चैत्याभ्या अयपिंडवत अविवृत चैतन्य सर्व खल ब्रह्म विवित अपि भवति तप्त लौहपिंड के महाप्रपंच ब्रह्मांड तथा उस उपाधि से युक्त चैतन्य एवं उपाधि रहित चैतन्य ये सब एक साथ मिलकर यह सब कुछ ब्रह्म ही है इस महावाक्य का वाच्यार्थ तथा उपाधि रहित चैतन्य उन दोनों से अलग कर लिया जाने पर लक्ष्यार्थ भी बनता है एवं वस्तु अवस्तु आरोपो अध्यारोप सामान्येन न प्रदर्शिता इस प्रकार वस्तु चैतन्य ब्रह्म में अवस्तु प्रपंच के आरोप के रूप में अध्यारोप सामान्य रूप से दिखाया गया